चल चाल चिता चीता चुख छूक चेत चैत चोर चौर छप छाप छिल छील छुरी छुरी छेत छेत छोले छोले जल जाल जिन जीन चुस जूस जेल, जो जिल जेल, जो झक, झकझाक झील झील झूला झूला झेल झैल झोला झोला चल चल, चिनक छिनक चुप चुप चेला छेला चोर चोर, कुछ कुछ चार चार, चीन चीन, चूना चूना, चैन चैन, चौक चौक, पूछो पूछो जल झल जिन जिन जुदा झुदा जेल, झेल चोली झोली ओझा ओझा जाल, झाल झील झील जून झून जैन झैन जौ झौ बजे बजे चल जल चित जित चुदा, जुदा चेला जेला छोक जोंग, अचार अजार चार जार चीना जीना छूस जूस जैन, जैन चौ जौ सच सज चन झन छिप झुरी झुरी छेर झेर छोला झोला मुझे मुझे छाल झाल छीना झीना छूना झूना छैला झैला छौना झोना पूछो पूजो